श्री गर्ग संहिता गिरराजखंड चौथा अध्याय इंद्र द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति तथा सुरभि और ऐरावत द्वारा उनका अभिषेक श्री नारद जी कहते राजन तदनंतर गर्व गल जाने के कारण देवराज इंद्र देवताओं के साथ उस पर्वत पर आए और एकांत में श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे बोले इंद्र ने कहा आप देवताओं के भी देवता सर्वसमर्थ पूर्ण परमेश्वर पुराण पुरुष पुरुषोत्तमोत्तम प्रकृति से परे तथा पर श्रीहरि हैं स्वर्ग के स्वामी जगतपते मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए धर्म गौ तथा वेद की रक्षा करने के लिए दस अवतार धारण करने वाले भगवान आप ही हैं इस समय भी आप परिपूर्णतम देवता कंसादी दैत्य राजो के विनाश के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं आपकी माया से जिसकी चित्त वृत्ति मोहित है जो मद से उन्मत्त और ओहेलना का पात्र है वही मैं आपका अपराधी इंद्र हूं दिवपते जैसे पिता पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है उसी प्रकार आप मुझ अपराधी को क्षमा करें देवेश्वर जगन निवास मुझ पर प्रसन्न होइए गोवर्धन को उठाने वाले आप गोविंद को नमस्कार है गोकुल निवासी गोपाल को नमस्कार है गोपालों के पति गोपीजनों के भरता और गिरिराज के उद्धरता को नमस्कार है करुणा की निधि तथा जगत के विधाता विश्व मंगलकारी तथा जगत के निवास स्थान आप परमात्मा को प्रणाम है जो विश्व मोहन तथा करोड़ों कामदेवों को भी मन म, मन को मथ देने वाले हैं उन विष्भा के स्वामी नंदराज कुलदीप परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है असंख्य ब्रह्मांडों के पति गोलोक धाम के अधिपति एवं बलराम के साथ रहने वाले तथा साक्षात भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है नमस्कार है श्री नारद जी कहते हैं इंद्र द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रातः काल उठकर पाठ करेगा उसे सब प्रकार की सिद्धियाँ सुलभ होंगी और उसे किसी संकट से भय नहीं होगा परमेश्वरह प्रभु धेदेव परमेशभु पूर्णपुराणपुरशोत्तमोत्तम परात्स्व प्रकृते पर हरी पाई पाहीं न्युपते पाही जगत्पते दशाता भगवास्तम रिक्षयाधर्मगवाश अदात परूर्ण देव कंसादतेन्द्र विनाशनामोहितिवृत्ति मदोदतम फेलन भाजनम मिते प्रथीदेश जगन्नीवास ओम नमो गोवर्धनोदरणा गोविन्दा गोकुलनिवासा गोपालाय गोपाल गोपीजनमते गिरीजोधरते करुणाध जगद्वीते जगन्मंगवासयोहनाय जगन जगन कॉटिमथ मन्मथा वृतभातावराय श्रीनंदराज कुलय श्री श्रीकृष्णा परिपूर्णतमासख्य ब्रह्मांडपत गोलोक धाम धूषणाधिपत स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते श्री इति नारद्वाच इति सतृत स्वराय य पठे सर्वसिद्धि सर्विद्धि भवद संकटान भयम भवे इस प्रकार भगवान श्रीहरि के स्तुति करके देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर समस्त देवताओं के साथ उन्हें प्रणाम किया इसके बाद चीर सागर से उत्पन्न हुई सुरभि गौ ने उत्सुरम्य गोवर्धन पर्वत पर आकर अपनी दुग्धधारा से गोपेश्वर श्री कृष्ण को स्नान कराया फिर मत्त गजराज ऐरावत ने गंगा से भरी हुई चार शूडों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया राजन फिर हर्षोल्लास से भरे हुए संपूर्ण देवता गंधर्व और किन्नर ऋषियों को साथ ले मंत्रों के उच्चारण पूर्वक पुष्प वर्षा करते हुए श्रीहरि के स्तुति करने लगे राजन श्री कृष्ण का अभिषेक संपन्न हो जाने पर वह महान पर्वत गोवर्धन हर्ष एवं आनंद से द्रवीभूत होकर सब और भने लगा तब भगवान ने प्रसन्न होकर उसके ऊपर अपना हस्त कमल रखा नरेश्वर उस पर्वत पर भगवान के हाथ का वह चिन्ह आज भी दृष्टिगोचर होता है वह परम पवित्र तीर्थ हो गया जो मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला है वहीं चरण चिन्ह भी है मैथिल उसे भी परम तीर्थ समझो जहाँ हस्तचिह है वहीं उतना ही बड़ा चरण चिन्ह भी हुआ मैथिल उसी स्थान पर सूर्भि देवी के चरण चिन्ह भी बन गए मिथिलेश्वर श्री कृष्ण के स्थान के निमित्त जो आकाश गंगा का जल गिरा उससे वही मानसी गंगा प्रकट हो गई जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है नरेश्वर सुरभि के दुग्ध धाराओं से गोविंद ने जो स्नान किया उससे उस पर्वत पर गोविंद कुंड प्रकट हो गया जो बड़े बड़े पापों को हर लेने वाला परम पावन तीर्थ है कभी कभी उस तीर्थ के जल में दूध का सा स्वाद प्रकट होता है उसमें स्नान करके मनुष्य साक्षात गोविंद के धाम को प्राप्त होता है इस प्रकार वहाँ श्रीहरि की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम पूर्वक बलि अर्थात पूजोपहार समर्पित करने के पश्चात इन्द्र आदि देवता जय जै जयकार पूर्वक पुष्प बरसाते हुए बड़े सुख से स्वर्गलोक को लौट गए राजेंद्र जो श्री विषय की इस कथा को सुनता है वह दस अश्वेध यज्ञों के अवभृत स्नान से अधिक पुण्य फल को पाता है फिर वह परम विधाता परमेश्वर श्रीकृष्ण के परम पद को प्राप्त होता है इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद भुलास्व संवाद में श्री कृष्ण का अभिषेक नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ